कहानियों का कारवा में आज सुनिए खोखले मध्यम वर्गीय आदर्शो और नैतिकताओं की पोल खोलती भीष्म भीष्मी की एक कहानी खून का रिश्ता तो आइए सुनते हैं कहानी खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में चीलम थामे सपने देख रहा था उसने देखा कि वह संधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का ग्लास जिसे वह घूट घूट करके पी रहा है दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आ जाती कभी पिस्ते की बाबूजी पास खड़े संधियों से उसका परिचय करवा रहे हैं यह मेरा चचा छोटा भाई है मंगलसेन समी मंगलसेन के चारो ओर घूम रहे है उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है और दूध लाओ चाचा जी थोड़ा सा और अच्छा ले आओ आधा ग्लास मंगलसेन कहता है और तरजनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगता है मंगलसेन ने जीप का चटखारा लिया और सीधे लाया तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई मगर स्वप्न भंग हो गया हल्की से झुरझुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गयी और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा यह सपनों की बात नहीं थी आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था बस थोड़ी ही देर में सगे संबंधी घर आने लगेंगे बाजा बजेगा फिर आगे आगे बाबूजी पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए संधियों के घर जाएंगे मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असम्भव हो गया बदन में खून तो छटाक भर था मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठ नहीं नहीं देता था एन उसी वक्त कोठरी में संतु आ पहुँचा और खाट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चीलम लेते हुए बोला तुम्हें सगा पर नहीं ले जाएंगे चचा चाचा मंगलसेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई पर यह सोचकर कि की संतू खिलवाड़ कर रहा है बोला बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते कई बार कहा है मुझे नहीं ले जायेंगे तो क्या तुझे ले जायेंगे किसी को भी नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने से बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा वीर जी आए हैं चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा संतू घर का पुराना नौकर था क्या मालूम ठीक ही कहता हो ऊपर चलो सब लोग खाना खा रहे हैं संतू ने चीलम के दो कश लगाए फिर चीलम को ताप पर रखा और बाहर जाने लगा दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर कर हंसते हुए कहा तुम्हें नहीं ले जाएंगे जायेंगे दो दो रूपये की चुप बगैसे जा अपना काम देख ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी संतू ने गलत नहीं कहा था रसोई घर में एक तरफ दीवार के पास पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे चौके के एंड बीच में वीरजी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी माँ बेटे को समझा रही थी यही मौके होते हैं खुशी के बेटा कोई पैसे का भूखा नहीं होता अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समी भी इसे अपना अपमान ही समझेंगे मैंने कह दिया माँ मेरी सगाई सवा रुपए में ही होगी और केवल बाबूजी ही सगाई डलवाने जाएंगे जो मंजूर नहीं हो तो अभी से बस बस आगे कुछ मत कहना माँ ने झट टोकते हुए कहा फिर शुभ होकर बोली जो तुम्हारे मन में आए करो आजकल कौन किसकी सुनता है छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ठीक से होता ही नहीं मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी ही करोगे अपनी क्यों करेगा अरे मैं कान खींच इसे मनवा लूंगा बाबूजी ने बेटी की ओर देखते हुए बड़े ही दुलार से कहा पर वीर जी खींच उठे क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए बस आप अकेले जाइए और सवा रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए वहा जी मैं क्यों न जाऊँ आजकल बहनी भी जाती है मनोरमा सिर झटक बोली वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो सुनो बेटा न तुम्हारी बात न मेरी बाबूजी बोले केवल पांच या सात संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा नहीं ले जाएंगे वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं जो संबंधी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने ही जा रहे थे जब सीढ़ियों आरोप मंगल के कदमों की आवाज़ आई अच्छा अभी मंगल सेन से कोई बात नहीं करना खाना खा लो फिर बातें करेंगी माँ जी ने कहा 50 बरस के उम्र के मंगल सेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ और जब सीढ़ियाँ चढ़ता तो पाँव घसीट कर बार बार छड़ी ठकोरता हुआ जब भी वह सड़क पर जा रहा होता मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन ऐसी से मजाक करके कहता आओ मंगल सेन जी पेचकस दे <laughs> और जवाब में मंगलसेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता अपनों से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते अरे तू अपनी हैसियत तो देख मंगलसेन को अपनी हैसियत का बड़ा ही नाश था किसी जमाने में फौज में रह चुका था इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था खाकी रंग सरकारी रंग है पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं इस पर ऊंचा खानदान शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना ऐडता नहीं तो क्या करता दहलीश पर पहुंचकर मंगलसेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछे सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थीं। घनी के नीचे भाई कुछ ज्यादा ही खुली हुई थी और बाइया कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई सामने के तीन दांत गायब थे भाव जी आप रोटी क्यों सेक रही है नौकरों के रहते आओ मंगलसेन जी आओ जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है नमस्ते चाचा जी वीर जी ने बैठे बैठे कहा उठकर कर चाचा जी को पायागन करो बेटा तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है बाबूजी ने बेटे को झड़ककर कहा वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर कर चाचा जी को पायलागन किया चाचा जी झेप गए कोने में बैठा संतु जो नल के पास बर्तन मलने लगा था कंधे के पीछे मुँह छिपा हंसने लगा जीते रहो बड़ी उम्र हो मंगलसेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता के साथ हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं वाह वाह बैठ जा बैठ जा मंगलसेन बहुत बातें नहीं करते बाबूजी बोले आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी मैं दूसरी चटाई मंगा लूंगा वीर जी ने कहा दो मिनट खड़ा रहेगा तो मंगलसेन की टांगे नहीं टूट जायेंगी बाबूजी बोले यह खुद भी चटाई ला सकता है जाओ मंगलसेन जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ माँ जी ने दांत तले होट दबाया और घूर घूर कर बाबू जी और देखने लगी नौकरों के सामने तो मंगलसेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए आखिर तो खून का रिश्ता है कुछ लिहाज करना चाहिए मंगल सेन छजे आरोप से चटाई उठाने गया दरवाजे के पास पहुँच नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा वहाँ नहीं है चाचा जी मैं देता हूँ ठहरो एक ही बर्तन रह गया है मलकर उठता हूँ संतू निश्चिंत बैठा कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियाँ मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी दुकानदारों की टाँगे कितनी छोटी होती है भैया क्या तुमने कभी देखा है अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर कर हंसती हुई बोली जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहे ठीक लगते हैं, पर जब वे उठे तो सहसा छोटे हो जाते हैं इतनी छोटी छोटी टांगे आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। उठो संतु चटाई ला दो हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता चाचा मंगलसेन संतू ऐसी आग्रह करने लगा वहाँ खड़े क्या कर रहे हो मंगलसेन चलो इधर आओ उठ संतु चटाई लिया सुनता नहीं तू इसे कोई भी बात कहो तो कान में दबा जाता है माँ बोली संतु के पीठ पर चाबुक पड़ी उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी दो थालियों में से एक थाली उठाकर मंगलसेन के सामने रख दी मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगलसेन चटाई पर बैठ गया थाली में तीन भाजियाँ रखी थी चपातिया में खूब गरम गरम थी सहसा बाबू ने मंगलसेन ऐसी से पूछा आज रामदास के पास गए थे और किराया दिया उसने या नहीं मंगलसेन खुशी में था उसी तरह चहक कर बोला बाबूजी वह तो अफीम ची कभी घर पर मिलता ही नहीं आज घर पर था ही नहीं एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा तुमने क्या मुझे बच्चा समझकर रखा है रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया माने होंट भीच लिए मंगल की पुलकन सेहरन में बदल गई उसका दाया गाल हिलने लगा जैसे चपत पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है छह महीने का किराया उस पर चढ़ गया है तू कहता है कि वह रहता ही नहीं वहाँ में बैठे संतु के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे हाय बिचारा मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी वीर जी का खून खोल उठा चाचा जी गरीब है ना इसीलिए उन्हें दुदकारा जाता है और पराठा डालूं, मंगलसेन जी माँ ने पूछा मंगलसेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ाकर बोला आ, नहीं नहीं भाजाई जी बस जब मेरी यहाँ रहते यह हाल है तो जब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा मैं चाहता हूँ तू तो कुछ सीख जाएगा और किराए का सारा काम संभाल लेगा मगर छह महीने हुए तुझे यहाँ आए तूने कुछ सीखा ही नहीं उस वाक के को सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई मैं आज ही किराया ले आऊँगा बाबूजी। जी जाएगा वो मेरा नाम भी मंगलसेन नहीं अगर आज मैं किराया ना ले आया तो मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को काम संभालना है नौकर कभी किसी को कमाकर नहीं खिलाते जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलेगा कुछ हिम्मत से काम लिया करो मंगल सिंह के बदन में झुरझुरी हुई दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाह पगड़ी उतारकर बाबूजी के कदमों में रख दे हुमक कर बोला चिंता ना करो जी मेरे होते यहाँ चीड़ी पकड़ जाएगा तो कहना डर किस बात का मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्कीन था हमारा कहने लगा देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है वह हमें चाहिए उधर मशीनगंज चल रही थी मैंने कहा अभिलो साहब और मैं अकेले वहाँ से बोतल निकाल कर लाया ऐसी क्या बात है मंगलसेन फिर चहकने लगा मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देख धीमे ऐसी बोली चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी मंगलसेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, दो सेन बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने। अपना काम देख। जो जरूरत हुई तो मैं तुझे बुला बाबू बाबूजी बोले चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया संतो शायद ठीक ही कहता था मुझे नहीं ले चलेंगे उसे रुलाई से आ गई मगर फिर चुप उठ खड़ा हुआ बाहर जाकर जूते पहने छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा मनोरमा को डर लगा कि बात और न बिगड़ेगी वीर जी कहीं बाबूजी से न उलझ बैठें। माँ जी को भी बुरा लगा धीमे से कहने लगी देखो जी नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो आखिर तो खून का रिश्ता है कुछ तो मुँह मुलायजा रखना चाहिए दिन भर आपका काम करता है मैंने उसे क्या कहा बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोच रहा होगा? इस तरह बे किसी की भी नहीं करनी चाहिए क्या बक रही हो मैंने उसे क्या कहा बाबूजी बोले फिर सहसा वीर जी की ओर घूम कहने लगे अब तू बोल भाई क्या कहता है कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं मैंने कह दिया पिताजी आप अकेले जाइए और सवा रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था वीर जी टे मत नहीं हो रहे थे सहसा बाबूजी ने सिर पर से पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले अरे कुछ तो इन सफेद बालों का ख्याल कर क्यों हमें रुस्वा करना चाहता है वीरजी गुस्से में थे चाचा मंगलसेन गरीब हैं इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है यह बात उसे खल रही थी लेकिन जब बाबूजी ने पगड़ी उतारकर अपने सफेद बालों की दुहाई दी तो वह सहम गया फिर भी साहस करके बोला यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए बस दो जने जाइए कौन से चाचा को माँ जी ने पूछा चाचा मंगलसेन को कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया माँ झट से बोली हाय हाय बेटा शुभ शुभ बोलो अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाएं। सारा शहर थू तू करेगा माँ जी अभी तो आप कह रही थीं खून का रिश्ता है किधर गया खून का रिश्ता चाचा जी गरीब हैं इसलिए मैं कब कहती हूँ या न जाए लेकिन और संबंधी भी तो जाए अपनी धनी मानी संबंधियों को छोड़ दे और इस बहरूपियों के ले जाएं क्या ये अच्छा लगेगा तो फिर बाबूजी अकेले जाएं बाबू उठे मैंने जो कहना था कह दिया अब जो तुम्हारे मन में आए करो मेरा इससे कोई वास्ता नहीं और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में छुपी छा गई माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा ऐसा शुभ दिन हो बेटा घर पर आए और यूँ तकरार करे माँ का दिल टूक टूक होने लगा उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था उनका जी चाहता था कि कह दे जा फिर मैं कुछ नहीं करता तुझे जो करना है जाकर कर तुझे जिसे भेजना है जाकर भेज मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का नहीं था सबसे पहले माने हार मानी क्या बुरा कहता है आजकल लड़के माँ बाप के हजारों रुपए उड़ा देते हैं इसके विचार तो कितने ऊंचे है यह तो सवा रुपए में सगाई करना चाहता है तुम मंगलसेन को ही अपने साथ ले जाओ अकेले जाने से तो अच्छा है बाबूजी जी बड़बड़ाए बहुत बोले मगर आखिर चुप हो गए बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे जा संतु मंगलसेन को कह तैयार हो जाए माँ ने कहा मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वी वीरजी जी को बताने चली गयी की बाबू मान गए हैं मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा बदन का छटाक भर खून फिर उछलने लगा जी चाह कि संतु से इसी वक्त शर्त के दो रुपए रखवा ले क्यूँ न हो आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कोई मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसी ले जायेंगे मैं और बाबू ही इस घर के करता धरता है और कौन है जितना ही अधिक वह इस बात पर सोच रहा उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगा आखिर उसने कोने में रखी ट्रंक को खोला और कपड़े बदलने लगा घंटा भर बाद जब मंगल सिंह तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया यह सूरत लेकर संधियों के घर जाएगा मंगल सिंह के सर पर खा पगड़ी नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे और नीचे धारीदार पैजामा और मोटे मोटे काले बूट माँ को रुलाई आ गई पर यह अवसर रोने का नहीं था अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ गई मनोरमा जा भाई की अलमारी से एक धूला पैजामा निकाल ला फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली सुनते हो जी अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना मंगल के पास ढंग की पगड़ी नहीं है मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा मनोरमा पाजामा ले आई संतू बूट पॉलिश करने लगा आंगन के एन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास पास भाग दौड़ करने लगे कहीं से मनोरमा की दो सहेलिया भी आ पहुँची मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था नंगा ऐसी दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वो आगे की ओर झुक बैठा था बार बार उसे रोमांच हो रहा था मंगलसेन का पंखा झल रहा था समी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा और दूध लाओ चाचा जी थोड़ा सा और और जवाब में मंगलसेन ने कहा हाँ आधा ग्लास ले आओ सम की घर की ऐसी सजदस्थी थी की मंगलसेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा आवाज ऊंची करके बोला लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं हमारा बेटा तो एमए पास है जी आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है मंगलसेन सेन ने छड़ी से फर्श को ठकोरा फिर सिर हिलाकर बोला घर का काम धंधा भी कुछ जानती है यह सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है जी थोड़ा बहुत जानती है थोड़ा बहुत क्यों आखिर सगाई डलवाने का वक्त आ गया संधि बादामों से भरे कितने ही थार लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखने लगे बाबूजी ने हाथ बांध लिए मैं तो केवल एक रुपया और चार आने लूंगा मेरी इन चीजों में कोई विश्वास नहीं हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए आप सलामत रहें आपका सवा रुपया भी मेरे लिए सवा लाख के बराबर है आपको किस चीज की कमी है लाला जी आरोप हमारा दिल रखने के लिए कुछ स्वीकार कर लीजिए बाबूजी जी मुस्कुराए नहीं महाराज आप मुझे मजबूर न करें यह उसूल की बात है मैं तो सवा रुपया लेकर जाऊँगा आपका सितारा बुलंद रहे आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगल के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था हुमक कर बोला एक बार कह जो जी की हम सवा रुपया ही लेंगे आप बार बार तंग क्यों करते हैं बेटी के पिता हंस दिए हर पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले लड़के के चाचा हैं दूर के घर में टिके हुए है लाला जी ने आसरा दे रखा है आखिर समी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी की थाल में चांदी की तीन चम्मच और कटोरियां रखी थी एक में केसर दूसरे में रंगला धागा तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चमनी इसके अलावा तीन कटोरियों में तीन छोटे छोटे, छोटे चांदी के चम्मच रखे थे आपने आखिर अपनी ही बात की बाबूजी ने कहा मैं तो केवल सवा रुपया लेने आया था मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए मंगल सेम के कंधे पर थाल था लाल रंग के रुमाल में ढका हुआ और आगे आगे बाबू चले आ रहे थे वीर अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नोवेल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे उनका माथा थका हुआ था मगर हृदय उद्वेलित होने लगा था क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी सवा रुपए में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शो को सराहती होगी मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है लाख लाख बधाइया भजाई घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज लगाई मनोरमा और उसकी सहेलिया भागती हुई जंगले में आ गयी बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए मनोरमा भागती हुई नीचे गयी और छटपट थाल चाचा मंगल के हाथ से छीन लिया कैसी पगली है दो मिनट इंतजार नहीं कर सकती वाहिवा मनोरमा ने हंसकर कहा बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए मुझे दीजिए आपका काम पूरा हो गया माँ की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थीं, माँ से गले मिल मिलकर बधाई देने लगी आवाज सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकी थो उठा सहसा ही वह ससुराल की चीजों से गहरा लगाव महसूस करने लगे इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम ले इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा माँ जी ने थाल पर ऐसी रूमाल उठाया चमकती कटोरिया चमकता थाल बीच में रखे चम्मच वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजाकर रखा होगा पानी पिलाओ चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर कर संतु को आवाज लगाई इतने में माँ को याद आई तीन कटोरिया और दो चम्मच यह क्या हिसाब हुआ क्या तीन चम्मच नहीं दिए समझियो ने फिर बाबू के कमरे की ओर मुँह करके बोली अजी सुनते हो तुम भी तो कैसे हो आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है क्या है बाबूजी ने अंदर से ही पूछा कुछ बताओ तो सही समझियो ने क्या कुछ दिया है बस थाल में जो कुछ है वही दिया है तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था क्या तीन कटोरिया थी और दो चम्मच थे नहीं तो चम्मच भी तीन थे चम्मच तो यहाँ सिर्फ दो रखे हैं नहीं नहीं ध्यान से देखो जरूर तीन होंगे मंगल से पूछो वही थाल उठाकर लाया था मंगल जी तीसरा चम्मच कहाँ है मंगल सत्तू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था समझी हमारे सामने हाथ बांधे यू खड़े थे जैसे कोई नौकर हो लड़की बड़ी सुशील है बड़ी सलीकेदार है बीए पास है सीना पिरोना भी जानती है मंगलसेन जी तीसरा चम्मच कहाँ है कौन सा चम्मच वही थाल में होगा मंगलसेन ने लापरवाही से जवाब दिया थाल में तो नहीं है तो उन्होंने दो ही चम्मच दिए होंगे बाबूजी ने थाल लिया था हमें बेवकूफ बना रहे हो मंगलसेन जी तुम्हारे भाई कह रहे हैं कि तीन चम्मच थे इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गवा आओगे कुछ नहीं तो पाँच पाँच रूपए का एक एक चम्मच होगा मंगल से ने उसी लापरवाही ऐसी कुर्सी पट ऐसी उठ कहा मैं अभी जाकर पूछाता हूँ इसमें क्या है हो सकता है उन्होंने दो ही चम्मच रखे हो? वहाँ कहाँ जाओगे बताओ चम्मच कहाँ है सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा था बाबूजी थाल तो आपने लिया था आपने चम्मच गिने नहीं थे मेरे साथ चालाकी करता है बस जात बता तीसरा चम्मच कहाँ है माँ चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी बहनों की ओर घूम बोली गिनी चुनी तो समझियो ने चीजें दी है उसमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है कैसा ढीठ आदमी है सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं बाबूजी ने गरज कर कहा चम्मच खो जाने पर अचानक वीरजी को बेहद गुस्सा आया प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुँच ही नहीं पाया प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई वीरजी जी सहसा आवेश में आ गए वीर ने आओ देखा नाव मंगल के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर दिया। आपको इसीलिए भेजा था क्या? कि आप चीजें सभी चुप हो गए, कंधो ऐसी पकड़ कर झिझोड़ से महसूस करने लगे थे कि मुझसे यह क्या भूल हो गयी और झेम कर वापस जाने लगे तुम बीच में मत पड़ो बेटा अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से सबका धर्म अपने अपने साथ है एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा जेब तो देखो इसकी बाबूजी ने गरज कर कहा मौसिया झेब गईं और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से न रहा गया झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी रसोई घर की दहलीज पर संतु हाथ में पानी का गिलास लिए रुक गया और मंगल की ओर देखने लगा चाचा मंगल खड़ा कभी एक का मुँह देखता तो कभी दूसरे का वह कुछ कहना चाहता था मगर मुँह ऐसी एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे एक जेब में से मेला सा रुमाल निकला फिर बीडियों की गड्डी माचिस छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा इस जेब में तो कुछ भी नहीं है मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपने सहेलियों को दिखाकर हंसती दाई जेब में कुछ खनका मनोरमा चिल्ला उठी कुछ खनका है इस जेब ऐसी चोर पकड़ा गया तुमने सुना मालती जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था छोड़ दो मनोरमा जाने दो सबका धर्म अपने अपने साथ है आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी लेकिन यह सगाई की चीज थी मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांगे कांपने लगी लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था दोनों कान खोलकर कर सुन ले मंगलसेन बाबू ने गरज कहा मैं तेरे से पांच रूपए चम्मच के ले लूंगा इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ा बधाई बहन जी नीचे आंगन में से तीन चार स्त्रियों की आवाज एक साथ आ गई मंगलसेन गिरा भी अजीब ढंग से था धम्म से जमीन पर गिर पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतर कर गले में आ गई मनोरमा अपनी हंसी रोके न रोक सकी देखो जी कुछ तो ख्याल करो गली मोहल्ला सुनता होगा इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है माँ ने कहा फिर घबराकर कर संतू ऐसी कहने लगी इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटाओ वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए मैंने जल्दी बाजी की मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा जरूर कहीं गिर पड़ा होगा बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज आने लगी मनोरमा और उसकी सहेलियाँ आंगन में कालीन बिछा बैठ गयी ढोलक की आवाज सुनकर पड़ोसी ने घर में बधाई देने आने लगी एन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ संकोच वर्ष वो अनिश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़े रहे मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई है वीर जी का साला है भागी हुई उसके पास पहुंची और शरारत ऐसी उसके सिर आरोप हाथ फेरने लगी आओ बेटा जी अंदर आओ तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो नही मैं प्रभा का भाई हूँ मिठाई खाओगे मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी लड़का सकुचा गया नहीं मैं तो यह देने आया हूँ उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया हाय चम्मच मिल गया माँ जी चम्मच मिल गया माझी सम्बन्धियों ऐसी घिरी खड़ी थी मनोरमा रुक गयी और माँ से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी चम्मच को कभी नाक पर रखती कभी हवा में हिलाती कभी ऊंचा फेंककर हाथ में पकड़ती मगर माँ जी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी छज्जे पर संतू ने मंगल सेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छीटा देते हुए बोला तुम शर्त जीत गए बस तनख्वाह मिलने आरोप दो रूपए नकद तुम्हारी हथेली आरोप रख दूंगा श्रोताओं आप सुन रहे थे भीष्म साहनी की कहानी खून का रिश्ता कहानी आपको कैसी लगी फेसबुक पर या यूट्यूब पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें भेजे से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करे और फेसबुक आरोप जुड़ने के लिए पेज लाइक करे अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com पर देखें। तो अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे याने गीता चौबे को नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा